भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत भारत के द्वैतवादी संप्रदायों के अनुसार सभी जीवात्माएं सदैव जीवात्मा ही रहेंगी ईश्वर जगत का निमित्त कारण है और उसने पहले ही से अवस्थित उपादान कारण से संसार की सृष्टि की है उधर अद्वैतवादियों के मत में ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है वह केवल संसार का सृष्टा ही नहीं किंतु उसने अपने ही से संसार का सर्जन किया यही अद्वैतवादियों का सिद्धांत है कुछ अधिकतर द्वैतवादी संप्रदाय हैं जिनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने अपने ही भीतर से संसार की सृष्टि की और साथ ही वह विश्व से नित्य पृथक भी है तथा हर एक वस्तु चिरकाल के लिए उस जगनियंता के नित्य अधीन है ऐसे भी संप्रदाय हैं जो यह मानते हैं कि ईश्वर ने अपने को उपादान बनाकर इस जगत का उत्पादन किया और जीव अंत में शांत भाव छोड़कर अनंत होते हुए निर्माण प्राप्त करेंगे परंतु ये संप्रदाय लुप्त हो चुके हैं अद्वैतवादियों का एक वह संप्रदाय जिसे कि तुम वर्तमान भारत में देखते हो शंकर का अनुगामी है शंकर का मत यह है कि माया के माध्यम से देखने के कारण ही ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है किंतु वास्तव में नहीं ईश्वर यह जगत नहीं बना बल्कि यह जगत ही है है नहीं केवल ईश्वर ही है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अद्वैत वेदांत का यह मायावाद समझना अत्यंत कठिन है हमारे दार्शनिक विषय का यह बहुत ही कठिन अंश है इसकी पर्यालोचना करने के लिए अब समय नहीं है तुम में जो पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं वे जानते हैं इसका कुछ कुछ अंश कांट ने दर्शन से मेल खाता है परंतु जिन्होंने कांट पर लिखे हुए प्रोफेसर मैक्समूलर के निबंध पढ़े हैं उन्हें मैं सावधान करता हूँ कि उनके निबंधों में एक बड़ी भारी भूल है प्रोफेसर महोदय के मत में जो देश काल और निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबंधक हैं उन्हें पहले कांट ने आविष्कृत किया परंतु वास्तव में उनके प्रथम आविष्कर्ता शंकर हैं शंकर ने देश काल और निमित्त को माया के साथ अभिन्न रखकर उसका वर्णन किया है सौभाग्य से शंकर के भाष्यों में वैसे दो एक स्थल मुझे मिल गए उन्हें मैंने अपने मित्र प्रोफेसर महोदय के पास भेज दिया अतः कांट के पहले भी यह तत्व तो भारत में अज्ञात नहीं था अंतु अद्वैत वेदांतियों का यह मायावाद एक विचित्र सिद्धांत है उनके मत में सत्ता केवल ब्रह्म ही है, की है। यह जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है वह केवल माया के कारण है यह एकत्व, यह एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही हमारा चरम लक्ष्य है और यहीं पर भारतीय और पाश्चात्य विचारों का चिर द्वंद्व भी स्पष्ट है हजारों वर्षों से भारत ने मायावाद की घोषणा करते हुए संसार को चुनौती दी है और संसार की विभिन्न जातियों ने यह चुनौती स्वीकार भी की जिसका फल यह हुआ कि वे पराभूत हो गई हैं और तुम जीवित हो भारत की घोषणा है कि संसार भ्रम है इंद्रजाल है माया है अर्थात चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीन कर भोजन करो चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाए चाहे तुम महलों में रहने वाली कोई महाशक्तिशाली महाराजा धीराज हो चाहे द्वार द्वार के भिक्षुक किंतु परिणाम सभी का एक है और वह है मृत्यु गति सभी की एक है सभी माया है यही भारत की प्राचीन सुक्ति है बारंबार भिन्न भिन्न जातियों जातियाँ सिर उठाती और उसका खंडन करने की चेष्टा करती है वे बढ़ती हैं भोग साधन को वे अपना ध्येय बनाती हैं उनके हाथ में शक्ति आती है वे पूर्णतया शक्ति का प्रयोग करती है भोग की चरम सीमा को पहुँचती है और दूसरे ही क्षण वे विलुप्त हो जाती हैं हम चिरकाल से खड़े हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक वस्तु माया है महामाया के बच्चे सदा बने रहते हैं परंतु भोग रूपी अविद्या के लाड़े देखते ही देखते कुछ कर जाते हैं यहाँ एक दूसरे विषय में भी प्राच्य और पाश्चात्य विचार प्रणाली में भेद है जिस तरह तुम जर्मन दर्शन में हेगेल और सोपिन हॉवर के मत देखते हो बिल्कुल उसी तरह के विचार प्राचीन भारत में भी मिलते हैं परंतु हमारे सौभाग्य से हेगेलीय मतवाद का उन्मूलन उसकी अंकुर दशा में ही हो गया था हमारी जन्मभूमि ने उसे बढ़ने और उसकी विशैली शाखा प्रशाखाओं को फैलने नहीं दिया गया हेगेल का एक मत यह है कि एकमात्र परम सत्ता अंधकारय और विश्रृंखल है और साकार व्यक्ति उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है अर्थात अजगत से जगत नहीं है इस भाव से जगत जगत है यह भाव श्रेष्ठ है मुक्ति से संसार श्रेष्ठ है हेगेल का यही मूल भाव है अतः उनके मत में तुम संसार में जितना ही अवगाहन करोगे जितने ही तुम्हारी आत्मा जीवन के कर्म जालों से आवृत्त होगी उतना ही तुम उन्नत होगे पश्चिम वाले कहते हैं क्या तुम देखते नहीं हम कैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं सड़कें साफ़ रखते हैं हर तरह के सुख भोगते हैं इसके पीछे प्रत्येक इंद्रिय भोग के पीछे दुख वेदना पैसाचिकता और घृणा द्वेश चाहे भले ही छिपे हों किंतु तो उससे कोई हानि नहीं दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही से यह घोषणा कर रहे हैं कि हर एक अभिव्यक्ति जिसे तुम विकास कहते हो उस अभिव्यक्त की अपने को व्यक्त करने की निरर्थक चेष्टा मात्र है इस संसार के सर्वशक्तिशाली कारण स्वरूप तुम छोटी छोटी गढ़हियों में अपना स्वरूप देखने का ब्यथा प्रयत्न करते हो कुछ दिनों के लिए यह प्रयत्न करके तुम समझोगे कि यह व्यर्थ था और जहाँ से तुम आए हो वही लौट चलने की ठानोगे यही वैराग्य है और यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है बिना त्याग या वैराग्य के धर्म या नैतिकता का उदय कैसे हो सकता है त्याग ही से धर्म का आरंभ होता है और त्याग ही में उसकी परिसमाप्ति वेद कहते हैं त्याग करो त्याग करो इसके सिवा और दूसरा पथ नहीं है न प्रजया धन धने न छेजया त्यागे नहीं के अमृतत्व तो मानसो मुक्ति न संतानों से होती है न धन से न यज्ञ से वह अमृतत्व तो केवल त्याग से मिलता है यही भारत के सब शास्त्रों का आदेश है यह सच है कि कितने ही राजा महाराजाओं ने सिंहासन पर बैठे हुए भी संसार के बड़े बड़े त्यागियों के सदृश जीवन निर्वाह किया है परंतु जनक जैसे श्रेष्ठ त्यागी को ही कुछ काल के लिए संसार से संबंध छोड़ना पड़ा था उनसे बड़ा त्यागी क्या और कोई था परंतु इस समय हम सभी जनक कहलाना चाहते हैं हाँ वे जनक हैं नंगे भूखे अभागे बालकों के जनक जनक शब्द उनके लिए केवल इसी अर्थ में आ सकता है पूर्वकालीन जनक के समान उनमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं है ये हमारे आजकल के जनक हैं इस जनकत्व की मात्रा जरा कम करके सीधे रास्ते पर आओ यदि तुम त्याग कर सको तो तुम्हें धर्म मिल सकता है यदि तुम त्याग नहीं कर सकते तो तुम पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे संसार में जितनी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़कर समस्त पुस्तकालयों को निगलकर धुरंधर पंडित हो सकते हो परंतु यदि तुम केवल उसी कर्मकांड में लगे रहे तो यह कुछ नहीं है इसमें आध्यात्मिकता कहीं नहीं है केवल त्याग के द्वारा ही इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है त्याग ही महाशक्ति है जिसके भीतर इस महाशक्ति का आविर्भाव होता है वह और की तो बात ही क्या विश्व की ओर नज़र उठाकर नहीं देखता तभी सारा ब्रह्मांड उसके निकट गाय के खूर से बनाए हुए गढ़े के समान नजर आता है ब्रह्मांडम गोश्त त्याग ही भारत की पताका है इसी पताका को समग्र जगत में फहरा मरती हुई सभी जातियों को यही एक शाश्वत विचार बारंबार प्रेषित करते हुए भारत उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों एवं असाधुओं से असाधुताओं के विरुद्ध सावधान कर रहा है वह मानो ललकार कर उनसे कह रहा है सावधान त्याग के पथ का शांति के पथ का अवलंबन करो नहीं तो मर जाओगे अहिंदुओं इस त्याग की पताका को न छोड़ना इसको और ऊंचा उठाओ चाहे तुम दुर्बल भले ही हो और त्याग चाहे भले ही न कर सको परंतु आदर्श को छोटा मत करो हम दुर्बल हैं हम संसार का त्याग नहीं कर सकते परंतु ढोंग रचने के इरादे में मत रहो शास्त्रों का गला घोटकर धोखे की शक्तियां, युक्तियां देते हुए अज्ञानी लोगों की आंखों में धूल मत झोंको ऐसा मत करो बल्कि मान लो कि इस दुर्बल है कि हम दुर्बल हैं कारण यह त्याग का आदर्श अत्यंत महान है क्या हानि है यदि लड़ाई में लाखों गिर जाए पर दस सिपाही या केवल दो एक ही वीर विजयी होकर लौटें युद्ध में जिन लाखों लोगों को वीरगति मिलती है वे सचमुच धन्य हैं क्योंकि उनके शोणित रूपी मूल्य से विजय लाभ होता है एक को छोड़कर सारे वैदिक संप्रदायों ने इस त्याग ही को अपना एकमात्र आदर्श बनाया है केवल बंबई प्रांत के वल्लभाचार्य संप्रदाय ने वैसा नहीं किया और तुम में से अनेकों को विदित है कि जहाँ त्याग नहीं वहाँ अंत में क्या दशा होती है इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए यदि हमें कट्टरता और निरी कट्टरता स्वीकार करने पड़े भस्मंडित ऊर्धब बाहू जटाजुटधारियों को स्थान देना पड़े तो वह भी अच्छा है कारण यद्यपि वे अस्वाभाविक हो सकते हैं तथापि पुरुषत्व का लोप करने वाली जो विलासिता भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है सारी जाति को कपटा चरण की शिक्षा दे रही है उस विलासिता के स्थान में त्याग का आदर्श रखकर समग्र जाति को सावधान करने के लिए वे हमारे लिए वांछनी है अतए हमें थोड़ी त्याग तपस्या चाहिए प्राचीन काल ने भारत में त्याग ही की विजय थी अब भी भारत में इसे विजय प्राप्त करना है यह त्याग भारत के आदर्शों में अब भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है यह बुद्ध की भूमि रामानुज की भूमि रामकृष्ण की भूमि त्याग की भूमि वह भूमि जहाँ प्राचीन काल से कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जो सब विषयों का त्याग करके जीवन मुक्त बने बैठे हैं क्या वह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी कदापि नहीं यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं जिनका मस्तिष्क पश्चिमी विलासिता के आदर्श से विकृत हो गया है यहाँ ऐसे हजारों नहीं लाखों मनुष्य रह सकते हैं जो विलास मद में चूर हो रहे हैं जो पश्चिम के शाप में इंद्रिय प्रतंत्रता में संसार के शाप में डूबे हुए हैं किन्तु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हजारों ऐसे भी होंगे धर्म जिनके लिए शाश्वत सत्य है और जो ज़रूरत पड़ने पर फलाफल का विचार किए बिना ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जाएंगे